संसार का तमाशा देखकर और सुनकर भय से हृदय कांप उठता है मुझे अपने स्नेह के आँचल में ढककर तुम हृदय से लगा लो फिर कभी अलग न करना गाना सुनते हुए श्री कृष्ण के आँखों से प्रेम के आंसू टपक रहे हैं भाव में गदगद कंठ से कह रहे हैं आह कैसा भाव है तयलो के फिर गा रहे हैं भाव पहला हरे तुम अपने भक्तों की लाद रखने वाले हो तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो अ ईश्वर तुम भक्तों के सम्मान हो बिना तुम्हारे और कौन रक्षा कर सकता है प्राणपति प्राणाधार ही हो मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ दूसरा तुम्हारे चरणों को सार समझकर कर जाति पाति का विचार छोड़ लाज और भय को भी मैंने तिलांजलि दे दी अब रास्ते का बटोही होकर मैं कहाँ जाऊँ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 करो तीसरा घर से बाहर निकाल कर अगर तुमने मुझे अपने प्रेम में फंसाया है तो मुझे अपने श्री चरणों में जगह भी तो दो अरे प्राण प्यारे सदा ही मुझे अपना प्रेम मधु पिलाते रहो जो तुम्हारे प्रेम का दास है उसका परित्राण करो श्री राम कृष्ण की आंखों से प्रेम की धारा बह रही है वे जमीन पर आकर बैठे और राम के भावों में गाने लगे श अपयस कुरस सुरस सब तुम्हारे ही रस हैं माँ राशेष्वरी रस में रह कर रसभंग क्यों करती हो त्रैलोक से कह रहे हैं आहा तुम्हारे गाने कैसे हैं तुम्हारे गाने बहुत ठीक हैं केवल वही जो समुद्र को गया है वहां का जल ला सकता है त्रैलोक के फिर गाते हैं हरी तुम्हें नाचते हो तुम ही गाते हो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 तुम सबके मूलाधार हो तुम प्राणों के प्राण और हृदय के स्वामी हो तुम अपने पुण्य के बल से असाधु को भी साधु बना देते हो गाना समाप्त हुआ श्री कृष्ण अब बातचीत कर रहे हैं नित्य योग, पूर्ण ज्ञान अथवा विज्ञान श्री कृष्ण, त्रैलोक और दूसरे भक्तों से हरि ही सेव्य है और हरि ही सेवक है यह भावपूर्ण ज्ञान का लक्षण है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 कितना था यह जानने के लिए अगर इच्छा हो तो खोपड़ा और बीज के निकाल देने से काम ना बनेगा इसी तरह जीव जगत को छोड़कर पहले सच्चिदानंद में जाया जाता है फिर उन्हें प्राप्त कर लेने पर मनुष्य देखता है यह सब जीव जगत भी वेही हुए हैं जिस वस्तु का गुदा है उसका खोपड़ा और बीज भी है जैसे मठे का मक्खन और मक्खन का मठा परंतु कोई कोई कह सकते हैं कि सच्चिदानंद इतने कड़े क्यों हो गए इस पृथ्वी को दबाने में वह बड़ी कठिन जान पड़ती है इसका उत्तर यह है कि शोणित और शुक्र तो इतना तरल पदार्थ है परंतु उन्हें से इतने मनुष्य बड़े बड़े जीव तैयार हो रहे हैं ईश्वर से सब कुछ हो सकता है एक बार अखंड सच्चिदानंद तक पहुँच फिर वहाँ से उतर यह सब देखो संसार और ईश्वर योगी और भक्त में भेद वे ही सब कुछ हुए हैं संसार उनसे अलग नहीं है। गुरु के पास वेद पढ़कर कर श्री रामचंद्र को वैराग्य हो गया उन्होंने कहा संसार अगर स्वप्नवत है तो इसका त्याग करना ही उचित है ऐसे दशरथ डरे उन्होंने राम को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ को भेज दिया वशिष्ठ ने दि कहा राम हमने सुना है तुम संसार छोड़ना चाहते हो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 और ज्ञानी और भक्तों का सत्संग करूँगा अतएव कुछ शक्ति भी दे दो जिससे कुछ चल सकूँ यहाँ वहाँ जा सकूँ परंतु उसने चलने की शक्ति नहीं दी त्रैलोक साहस्य साध मिटी श्री राम के साहस कुछ बाकी है तब हंसते हैं शरीर दो दिन के लिए है हाथ जब टूट गया तब माँ से मैंने कहा माँ बड़ा दर्द हो रहा है तब उसने दिखाया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 नरेंद्र जमीन पर सामने बैठे हैं श्री राम कृष्ण त्रैलोक और भक्तों से देह के लिए सुख दुख तो लगा ही रहे देखो ना, नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया घर वाले सब बड़ी तकलीफ पा रहे हैं परंतु तो कोई उपाय नहीं हो रहा है वे कभी सुख में रहते हैं कभी दुख में त्रैलोक जी नरेंद्र पर ईश्वर की दया होगी श्री राम हंसते हुए और कब होगी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 नरेंद्र मैं नास्तिकवाद पढ़ रहा हूँ श्री राम कृष्ण दो है अस्थि और नास्ति अस्थि को ही क्यों नहीं लेते सुरेंद्र ईश्वर तो बड़े न्यायी हैं वे क्या भक्त की देखभाल ना करेंगे श्री राम कृष्ण शास्त्रों में है पूर्वजन्म में जो लोग दान आदि करते हैं उन्हीं को धन मिलता है परंतु बात यह है कि संसार उनकी माया है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 खुद को कौन शिक्षा दे? इसका पता नहीं त्रैलोक के गाने लगे गाना जब समाप्त हो गया तब श्री रामकृष्ण ने उनसे आमाए दे माँ पागल करे गान के लिए कहा रविवार 9 मार्च अठारह सौ चौरासी कृष्ण श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में मणिलाल मल्लिक के महेंद्र कविराज बलराम मास्टर भवनाथ राखा लाटू अधर महिमाचरण हरीश किशोरी गुप्त शिवचंद्र आदि अनेक भक्तों के साथ बैठे हैं अभी तक गिरीश काली सुबोध आदि नहीं आए हैं शरद तथा शशि ने केवल एक दो बार ही दर्शन किया है पूर्ण छोटे नरेन आदि ने भी अभी तक उन्हें नहीं देखा है श्री रामकृष्ण के हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है रैलिंग के किनारे गिरकर हाथ टूट गया है उस समय भाव में विफोर हो गए थे हाल ही में हाथ टूटा है निरंतर पीड़ा बनी रहती है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 कितने राजाओं ने मूल्यवान चीज़ें भेजी हैं सोने के पलंग आदि देखने योग्य चीज़ें हैं